जिंदगी पहेली नहीं रहस्य सदगुरु ओषो के अनूठे प्रवचनों का संकलन ट्रैक एक जिंदगी पहेली नहीं रहस्य प्रश्न भगवान जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है रात मिट जाती है आता है सवेरे का जन्म धीरे धीरे टूट जाता है अंधेरे का भी दम हस्त सूरज की तरह से जिंदगी रोशन भी है बार उतरेगा वही जो खेलेगा तूफान से मुश्किलें डरती हैं नौजवान इंसान से मिल ही जाएंगे सहारे जिंदगी दामन भी है ज़िंदगी सहरा भी है और ज़िंदगी गुलसन भी है प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है भगवान इस बेबूझ पहेली को समझाने की कृपा करें कृष्ण सत्यार्थी जीवन समस्या नहीं है इसलिए सुलझाया नहीं जा सकता जीवन पहेली भी नहीं क्योंकि हर पहेली के उत्तर होते जीवन का कोई उत्तर नहीं जीवन एक रहस्य निश्चित ही बेबूझ रहस्य का अर्थ होता है जिसे सुलझाया ना जा सके जिसे सुलझाने की कोई जरूरत भी नहीं जीवन को जियो सुलझाना क्या है सुलझा के करोगे भी क्या कुछ हैं ऐसे पागल जो सुलझाने में ही लगे रहते हैं, वो सुलझाते रहते हैं कि प्रेम क्या अरे प्रेम करो सुलझाना क्या है और कैसे सुलझाओगे बिना प्रेम किए जान ही कैसे पाओगे हाँ पुस्तकालय में बैठकर प्रेम पर लिखी गई सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हो प्रेम के संबंध में हजारों सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हो लेकिन प्रेम के संबंध में जानना प्रेम को जानना नहीं और प्रेम को वो जानेगा जो समझने की फिक्र ना करे समझने की फिक्र जिसने की वो जान ही ना पाएगा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ ये कबीर का वचन ख्याल करो मैं बोरी खोजन गई मैं पागल खोजने तो गई थी रही किनारे बैठ मगर किनारे बैठी रही समझने की कोशिश करोगे तो किनारे ही बैठे रह जाओ, उतरो, डुबकी मारो जिन खो जा तिन पाइया गहरे पानी पैठ ऐसे डुबो कि फिर निकलने को भी न रह जाए कुछ से डुबो ही नहीं एक हो जाओ तत्सम हो जाओ तादात्म हो जाए जीवन को समझने की कोशिश में एक उपद्रव हो जाता है कि तुम जीने से वंचित हो जाते हो किनारे बैठ जाते हो जीवन जीने का नाम है जियो और जितना बहुआयामी ढंग से जी सको उतने बहुआयामी ढंग से जियो इसलिए मैं पुराने संन्यास के विरोध में हूं क्योंकि वो एक आयामी जीवन था भगोड़ेपन का पलायन का वो जीवन से भागना था वो जीवन की भगवत्ता को स्वीकार करना नहीं था वो जीवन पाप है इसकी घोषणा थी और जीवन से भाग जाने में पुण्य समझा गया था भागोगे कहां जंगल में जाओगे अगर ठीक से देखो तो वहां भी जीवन है वृक्षों का जीवन है पशुओं का जीवन है पक्षियों का जीवन है भागोगे कहां चारों तरफ जीवन ही जीवन है चांदारों पे भी चले जाओगे तो चांदारों का जीवन होगा आदमियों से भाग सकते हो और मजा यह है कि आदमी हो तुम आदमियों के साथ जीने में तुम्हें जीवन की गहराई मिलेगी पत्थरों के साथ जिओगे पत्थर हो जाओगे स्वभाव था संगसांत का परिणाम होता है इसलिए तुम्हारे गुफाओं में बैठे हुए लोग अगर मुर्दा पत्थरों की तरह हो जाते तो कुछ आश्चर्य नहीं भगोड़ों को और मिलेगा भी क्या जीवन को उसके अनंत अनंत रंगों में जियो ये पूरा इंद्रधनुष है इसके सातो रंग जीने योगे हां इतना ही ख्याल रहे कि साक्षी भाव से जियो होशपूर्वक जियो और होशपूर्वक की शर्त भी इसलिए है ताकि पूरे पूरे जी सको बेहोश जियोगे तो अधूरे जियोगे पूरे पूरे जियो जागे हुए जियो मस्त होकर जियो जरूर जागने का मतलब यह मत समझ लेना कि मस्ती गंवा देनी जीवन का यही तो सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण हिस्सा है कि यहां एक ऐसा होश भी है जो साथ ही साथ बेहोशी से भी ज्यादा गहरा होता है यहां एक ऐसी बेहोशी भी है जो साथ ही साथ होश के दिए से जगमगाती है बाहर की शराब पियोगे तो बेहोश होगे, भीतर की शराब पियोगे तो मस्ती भी होगी बेहोशी भी होगी और होश भी न खोएगा यह विरोधाभास घटता है यही तो पहेली, है पहेली यही रहस्य है जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलसन भी है। दोनों है खिजां भी और मधुमास भी वसंत भी और पतझड़ भी बगीचा भी रेगिस्तान भी सब जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं रेगिस्तान का अपना सौंदर्य है, जो किसी बगीचे में नहीं होता कहां रेगिस्तान का सन्नाटा कौन बगीचा उसका मुकाबला करेगा कहां रेगिस्तान की ताजगी दूर दूर तक फैला हुआ विस्तार असीम था कौन बगीचा उसका मुकाबला करेगा बगीचे का अपना सौंदर्य ये रंग बिरंगे फूल ये पक्षियों के गीत ये वृक्षों का नृत्य कौन रेगिस्तान इसका मुकाबला करेगा मैं कहता हूं चुनो मत रेगिस्तान भी तुम्हारा है मरुधान भी तुम्हारा है सारा जीवन हमारा है हम जीवित हैं इसलिए हमें जीवन के सारे अंगों को छूना चाहिए जितने अंगों को तुम छूओगे उतनी ही तुम्हारी आंतरिक समृद्धि होगी अपने जीवन को रेलगाड़ी की पटरी जैसा मत बनाओ मालगाड़ी के डिब्बे हो जाओगे नहीं तो बस चले उसी पटरी पर ही करते रहोगे ज्यादातर तो ही करते मालगाड़ी माल के डब्बे बस इधर से उधर होते रहते और वही पटरी है बंधी हुई उसी पे चलते रहना लीक लकीर के फकीर नहीं रेलगाड़ी की पटरी की तरह मत हो जाओ मैं तो कहता हूं नहर की तरह भी मत हो नदी की तरह होना चाहिए नहर में भी बंधा हो जाता वो बंधी हुई धारा है नदी की तरह कभी बाएं मुड़ते कभी दाएं मुड़ते और अज्ञात की यात्रा पर और प्रतिपल अन्वेषण का है आविष्कार का है प्रतिपल नए नए का अनुभव है जिंदगी जीने वाले की और जो जीता है वही जान पाता है मगर जानना कुछ ऐसा गहरा है कि जान के कोई कह नहीं सकता कि मैंने जान लिया कहे कि जान लिया तो समझो कि नहीं जाना उपनिषदों का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो कहे मैंने जान लिया जानना कि नहीं जाना सकृतिज ने कहा है कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता यह परम ज्ञान की अवस्था है उपनिषद का एक और अद्भुत सूत्र है लेकिन भारतीय पंडित उससे किस तरह चूकते गए हैं इसका हिसाब लगाना मुश्किल है उस सूत्र को तो भारत के हर पंडित की खोपड़ी पर खोद देना चाहिए वह सूत्र कहता है कि अज्ञानी तो अंधेरे में भटकते ही है ज्ञानी और महाअंधकार में भटक जाते क्या अद्भुत बात है जिसने कही होगी किन गहराइयों से कही होगी अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में स्वभावतः, लेकिन तथाकथित ज्ञान का जिनको अहंकार ज्ञानी पंडित हैं तो तोता पंडित तोता राम, लेकिन इस भ्रांति में हैं कि उनको ज्ञान हो गया है हमेशा भ्रांति ही है जो जीवन को जानेगा जान तो लेगा मगर गूंगे का गुड़ है स्वाद तो ले लेगा तुम पूछोगे तो मुस्कुराएगा तुम पूछेगा तो हो सकता है बांसुरी बजाए कृष्ण की तरह कि मीरा की तरह नाचे कि बुद्धि की तरह आंख बंद कर ले तुम पूछोगे तो जवाब ना देगा तुमसे यह कहेगा कि तुम भी बैठ जाओ चुप्पी में जैसा मैं बैठा कि तुम भी नाचो जैसा मैं नाच रहा शायद तुम भी जान लो जान लो तो ही जान पाओगे मेरे कहे से कुछ भी ना होगा मेरे कहे से तो बात खराब हो जाएगी जीवन अगर समस्या होती तो उत्तर खोजा जा सकता था उत्तर दिया जा सकता था लेकिन अच्छा है कि जीवन समस्या नहीं, नहीं तो एक बुद्ध हो जाता और उत्तर दे जाता बात खत्म हो गई फिर तुम क्या करते तुम्हारे लिए कुछ भी ना बचता अच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना होता है। स्वयं खोज का मजा ही और है रस ही और आनंद ही और, है। और परमात्मा ने यह आयोजन किया हुआ है यह रित है। एस धम्मो सनाथनों की कि किसी दूसरे का सत्य कभी तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता इसलिए कोई कहना चाहे तो कह नहीं सकता कहने की कोशिश भी करे तो कह नहीं पाता और कह भी दे तो समझने वाला समझ नहीं पाता सुनने वाला कुछ से कुछ सुन लेता है जीवन की मदिरा पियो और ये मदिरा बड़ी अनूठी है, विरोधाभासी, बेहोश भी होोगे और जागोगी भी सांस मुझे, मुझे मुआफ करो मैं नशे में हूं यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूं अब तो जाम खाली दो मैं नशे में हूं अब तो जाम खाली दो मैं नशे में हूं यारो मुझे माफ़ करो मासूर हूं जो पांव मेरा बेतरह पड़े, मासूर हूं जो पांव मेरा बेतरह पढ़े बेतरह पड़े, बेतर है पड़े। तुम सरगरा तो मुझसे न हो तुम सरगरा तो मुझसे न हो मैं नसे में हूं यारो मुझे मुआफ करो मुआफ करो या तो हाथ दो मुझे जैसे कि जामे मैं या तो हाथ दो मुझे जैसे कि जामे मैं जैसे कि जामे मैं या थोड़ी दूर सांस चलो मैं नसे में हूं या थोड़ी दूर सांस चलो मैं नसे में हूं यारो मुझे, मुझे मुआफ करो मुआफ करो मैं नशे में हूं यारो मुझे, मुझे मुआफ करो एक नशा बाहर का जहां कि पैर डगमगा जाते और एक नशा भीतर का जहां डगमगाते पैर ठहर जाते समल जाते एक नशा बाहर का जो अंधा कर देता है और एक नशा भीतर का जो आंखें दे जाता है ध्यान की शराब पियो कृष्ण सत्यार्थी जीवन की पहेली को बूझने मत बैठो ये पहले ही नहीं है इसलिए कभी बूझ ना पाओगे और बूझते रहे तो बूझते बूझते लाल बुझक्कड़ हो जाओगे कुछ हाथ ना लगेगा और जो भी बूझोगे उल्टा सीधा होगा लाल बुझक्कड़ की कहानियां तो तुमने पढ़ी ही गांव से एक निकल गया सुबह गांव के लोग बड़े चिंतित तो विचार में पड़ गए सारा गांव इकट्ठा क्योंकि पैर के निशान थे रात हाथी निकल गया किसी ने देखा नहीं और हाथी उस गांव से कभी निकला ना था उस इलाके में हाथी होते न थे उस दिन गांव में कामधाम ना हुआ कैसे हो ऐसी बड़ी पहेली आ खड़ी हुई कोई खेत पर ना गया कोई बगीचे में ना गया लोग खाना पीना भूल गए सारा गांव वही इकट्ठा है कि माजरा क्या ये पहेली क्या अगर कोई जानवर निकला है तो कितना बड़ा ना होगा इसके पैर तो देखो और ऐसा जानवर तो देखा नहीं कभी होता नहीं फिर गांव में जो लाल बुजक्कर था हर गांव में होते हो जन का कुछ इसमें चिंता की बात नहीं मैंने सब राज खोल लिया ये कुछ खास बात नहीं सीधी सीधी बात है पैर में चक्की बांध के हरिणा कूंदा हो है। कुछ और मामला नहीं है किसी हिरण ने पैर में चक्की बांध के कूंदा है सुनिशान तो बन गए बड़े बड़े रा हिरण और गांव तृप्त हो गया कि क्या बात खोज रही लालू चक्कर फिर एक दफा चोरी हो गई इसी गांव शहर से इंस्पेक्टर आया बहुत खोजबीन की कुछ पता ना चले फिर लोगों ने कहा कि भैया ऐसे पता नहीं चलेगा एक दफा अर्चन गई थी हमको इधर से कोई जानवर निकला था कोई सूझ ना सका कोई बूझ ना सका बड़े बड़े पंडित सिर खुजाने लगे शास्त्रों में उल्लेख नहीं था लेकिन गांव में हमारे एक लाल बुझकड़ हर चीज को बूझ देता है उसने बूझ दिया मिनट में बूझ दिया जैसे आया उसने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो पैर में चक्की बांध के हरणा कूदा हो अब तो मामला उसी से सुलझेगा इंस्पेक्टर ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं कोई और रस्ता तो मिल नहीं रहा पूछ ही लें ये कौन लाल बुझक्कड़ लाल बुझक्कड़ को लाया गया उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कुछ मामला बड़ा नहीं मगर एकांत एक में बताऊंगा बिल्कुल एकांत एक में बताऊंगा क्योंकि मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता मैं बता दूं कि किसने चोरी की फिर वो मुझे परेशान करे तो इसकी कसम खाओ खाओ बाप की कसम कि किसी को मेरा नाम नहीं बताओगे और एकांत एक में बताऊंगा कोई सुने नहीं सो ले के लाल भुझक कर उसको गांव के बाहर गए जब बहुत दूर निकल आए आदमी भी छूट गए रास्ता भी बहुत दूर रह गया गांव दिखाई भी ना पड़े इंस्पेक्टर थोड़ा घबराने लगा कि ये आदमी कैसा पूछा कि भाई अब तो बता दे अब यहां कोई भी नहीं पशु पक्षी भी नहीं गाय भैंसे भी पीछे छूट गई अब रात भी आई जा रही है तू कहां तक लिए जा रहा उसने कहा कि अच्छा ठीक है कान मेरे पास लाओ कान मैं कहूंगा और याद रखना बाप की कसम खाई किसी को बताना मत और कान में लाल बुझक करने क्या कहा कहा कि ऐसा लगता है किसी चोर ने चोरी की इसको बताने के लिए इतनी दूर लेके आए किसी चोर ने चोरी की इंस्पेक्टर ने अपनी खोपड़ी हाथ मार लिया कि क्या गजब का रहस्य खोला आपने भी लाल बुझक्कड़ हो जाओगे कृष्ण सत्यार्थी जीवन की पहली को बूझने मत जानो नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा जीवन को जियो समग्रता से जियो पूर्णता से जियो साक्षी भाव से जियो होश में जियो होश में और तल्लीनता पूर्वक यही मेरा संदेश है मेरे सन्यासियों को और यही सारी कठिनाई होश में जीना आसान अगर जंगल में भाग जाओ क्योंकि कोई अड़चन नहीं रह जाती संसार में जीना आसान अगर होश खो दो तल्लीनता आसान है संसार में लोग तल्लीन ही है कोई धन में तल्लीन है कोई पद में तल्लीन है कोई पत्नी पत में कोई पति में कोई बच्चों में अपनी अपनी तल्लीनता सबने खोज रखी मगर होश खो जाता तल्लीनता बच जाती जंगल में होश आसान तल्लीनता खो जाती और बिना दोनों के जीवन का राज समझ में नहीं आता होश पूर्वक तल्लीनता तल्लीनता पूर्वक होश डूबो जरूर मगर जागे भी रहो और तब तुम्हें जीवन का रहस्य अनुभव में आएगा और ऐसा नहीं कि तुम बता सकोगे कि क्या अनुभव में आया गुपचुप रह जाओगे कंठ तुम्हारा अमरस्य भर जाएगा जीवन तुम्हारा ज्योतिर्मय हो जाएगा मगर बोल ना सकोगे गूंगे हो जाओगे वाणी ठहर जाएगी बुद्धों ने जो भी कहा है वो सत्य के संबंध में कहा है सत्य नहीं कहा है सत्य तो कहा नहीं जा सकता बुद्धों ने जो भी कहा है वो इशारा है कि चल पढ़ो ये रही दिशा फिर जाके ही तुम्हें अनुभव हो पाएगा तुम मुझसे पूछो कि सूर्योदय कैसा होता और कमरे के बाहर ना निकलो द्वार दरवाजे बंद किए बैठे रहो मैं क्या करूं कैसे समझाऊं तुम्हें कि सूर्योदय कैसा होता मैं तुमसे यही कह सकता हूं द्वार दरवाजे खोलो बाहर आओ देख ही लो लेकिन तुम कहो कि मैं बाहर तो तब आऊंगा जब मैं समझ लू कि सूर्योदय होता कैसा है भी देखने योग्य नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मैं यह कर सकता हूं कि एक तस्वीर ले आऊं सूर्योदय की और तो ज्यादा ज्यादा क्या किया जा सकता है एक तस्वीर ले आऊ लेकिन तस्वीर तो मुर्दा होगी तस्वीर में सूर्य उगता हुआ नहीं होगा अटका होगा एक जगह ठहरा होगा चंदुलाल की पत्नी धनो अपने बेटे को परिवार का अल्बम दिखा रही थी एक तस्वीर पे बेटे ने कहा रुको रुको मम्मी ये कौन है ये दिलीप कुमार जैसी जुल्फे ये है कौन तो गुलाबों ने कहा तू पहचाना नहीं ये तेरे पापा हैं ये तेरे पिताजी हैं तो उस बेरे ने कही मेरे पिताजी आज तक तो तूने तो बताया नहीं तो अपने घर में जो गंजा आदमी रहता वो कौन मैं तो उसी को अब तक पिताजी समझता रहा मगर वो दिलीप कुमार जैसी जुल्फे ठहरी थोड़ी रहती तो कभी ना कभी चली जाएंगी तस्वीर में ठहरी रहती तस्वीर में सब चीज ठहरी रहती इसलिए सब चीजें तस्वीर की झूठी होती बड़े चित्रकार पिकासो से किसी महिला ने कहा बड़ी सुंदर अभिनेत्री ने कि कल मैंने तुम्हारी तस्वीर एक घर में टंगी देखी और ऐसा भाव विभोर हो गई कि मैंने उसे छाती से लगा लिया और चूम लिया पिकासो ने कहा फिर उस तस्वीर ने क्या किया उस अभिनेत्री ने कहा तस्वीर ने क्या किया तस्वीर क्या करेगी तस्वीर ने कुछ नहीं किया तो पिकासो ने कहा फिर वो मैं नहीं था फिर वो तस्वीर ही रही होगी किसी की भी हो मुझे पता नहीं मगर मैं नहीं था क्योंकि मुझे कोई चूमे और मैं कुछ ना करूं और मुझे तू गले लगाया मैं कुछ ना करूं ये हो ही नहीं सकता और पिकासो ने कहा तू भी हद कर दी मुझे इतने बार मिल चुकी कभी गले ना लगाया और कभी चूमा भी नहीं और तस्वीर को चूमने गई मगर लोग यू ही है बुद्ध जिंदा होंगे तो नहीं बुद्ध के पास जाएंगे मूर्ति को पूजेंगे फिर सदियों तक पूजेंगे लोग तस्वीरों को पूजने के आदि जिंदा से भागते हैं डरते हैं घबराते हैं क्योंकि जिंदा जवाब देगा मुर्दे को पूजने में आसानी तुम्हारी जैसी मौज अब जब चाहो कृष्ण जी के मंदिर के दरवाजे खोल दो और जब चाहो बंद कर दो और जब चाहो मसहरी पे लिटा दो उनको और जब चाहो उठा दो बेचारे कुछ कर सकते नहीं आधी रात उठा के खड़ा कर दो चलो खड़े हो कृष्ण कन्हैया खड़े भरी दोपहरी तो में लिटा दो कि सो जा चुपचाप कंबल उड़ा दो सो गए कृष्ण कन्हैया मगर असली कृष्ण कन्हैया के साथ ऐसा नहीं चल सकता अरे असली कृष्ण कन्हैया की तो बात दूसरे घर में छोटे से बच्चे को जरा सुलाने की कोशिश करो उठ उठ के बैठ जाता है कि नहीं सोना क्यों सोए एक घर में मैं मेहमान था उस घर के मेहमान के बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरी मम्मी पागल मैंने पूछा क्यों उसने कहा कि जब मुझे नींद नहीं आती तब कहती सो और जब मुझे नींद आती तब कहती उठो ये पागलपन पर नहीं तो क्या है सुबह सुबह मुझे उठाने लगती जब मुझे नींद आती और रात मुझे सुलाती जब मुझे नींद नहीं आती मुझे टेलीविजन देखना वो कहती सो इसका दिमाग खराब है आप अच्छे आ गए इसको जरा समझाओ उलट सुलट काम करती बात बच्चा ठीक कह रहा जब मुझे नींद आती तब तो सोने नहीं देती कहती उठो ब्रह्म मुहूर्त और जब मैं जगना चाहता हूं रेडियो पर खबरें आ रही हैं टेलीविजन पर फिल्म चल रही है तो मुझे कहती सो जाओ ये बच्चे को तर्क समझ में नहीं आता जिंदा बच्चे को भी नहीं सुला सकते जिंदा कृष्ण कन्हैया को तुम क्या सुलाओगे मगर मुर्दा कृष्ण कन्हैया को जब चाहो बांसुरी पकड़ा दो जब चाहो छीन लो जब चाहो भोग लगा दो और मजा ये कि खाओगे भोग तुम ही लगाओगे उनको जो दिल हो जैसे कपड़े पहना पहना दो नंगा खड़ा कर दो नंगे खड़े रहेंगे ठंड हो तो ठीक गर्मी हो बरसात हो तो ठीक मुर्दा के साथ आसानी है जिंदा के साथ मुश्किल है लेकिन जिंदगी को जानना हो तो जिंदगी को ही जानना होगा मैं तस्वीर भी ला के तुम्हारे सामने रख दूं तो ये सूर्यास्त नहीं ये सूर्योदय नहीं इसमें कुछ बात खो ही गई बुनियादी बात खो गई ये तो सिर्फ कागज है सपाट जिस पर कुछ रंग बिखेर दिए गए ये तो झूठी बात है मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि मैं दरवाजा खोलने का रास्ता जानता हूं मैंने अपना दरवाजा खोला तुम्हारा थोड़ा भिन्न का होगा थोड़ा ढांचा अलग होगा मेरा पूर्व खुलता तुम्हारा पश्चिम खुलता होगा तुम्हारी सिटकनी और ढंग की लगी होगी ताला और ढंका होगा मगर दरवाजा खोला जा सकता इतना पक्का है और हर ताले की चा खोजी जा सकती इतना पक्का है सच तो पूछो ताले के पहले चाबी तुम्हें दी गई है और पूरब से निकलो कि पश्चिम से आकाश उपलब्ध है और कहीं से भी निकला आओ के नीचे कहीं से भी निकला आओ वृक्षों के पास तब तुम्हें अनुभव होगा मैं तुम्हें मार्ग दे सकता हूं सत्य नहीं दे सकता पहेली बुझी नहीं जा सकती हाँ, पहली में कैसे तुम डुबकी मार जाओ इसकी कला तुम्हें दे सकता हूं उसे ही मैं ध्यान कह रहा हूं जागृति और तल्लीनता एक साथ होश और बेहोशी एक साथ जिस दिन तुम इस परम विरोधाभास को अपने भीतर पूरा कर लोगे उस दिन सब तुम्हारा है सारा आकाश सारे तारे सारा सौंदर्य सारा आनंद सारा उत्सव आज